अग्निजवाला लेखक मनोज पांडे भूमिका भारत बहुत प्राचीन एवं विविधताओं से भरा देश है भारत में हर धर्म के लोग निवास करते हैं यहां बहुधर्मी लोगों की कमी नहीं है इसलिए भारत सबसे प्राचीन और महान देश है लेकिन क्या आप जानते हैं आज हम जिस भारत को देखते हैं अतीत में भारत ऐसा नहीं था भारत बहुत विशाल देश हुआ करता था ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक सारा भारत ही था लेकिन समय के साथ साथ भारत के टुकड़े होते चले गए जिससे भारत की संस्कृति का अलग अलग जगहों में बंटवारा हो गया आज हम आपको उन देशों को नाम बताएंगे जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे बता दें सांस्कृतिक दृष्टि से प्राचीन भारत की सीमाएं विश्व में दूर दूर तक फैली हुई थी भारत ने राजनीतिक आक्रमण तो कहीं नहीं के परंतु सांस्कृतिक दिग्विजय अभियान के लिए भारतीय मनीषी विश्व भर में गए शायद इसलिए भारतीय संस्कृति और सभ्यता के चिन्ह विश्व के अधिकतर देशों में मिलते हैं आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारा प्राचीन सांस्कृतिक भारत कहाँ तक था एक ईरान ईरान में आर्य संस्कृति का उद्भव 2000 हजार पूर्व उस वक्त हुआ जब ब्लू के मार्ग से आर ईरान पहुँचे और अपनी सभ्यता व संस्कृति का प्रचार वहाँ किया उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम मरियाना पड़ा छह सात में अरबों ने ईरान पर आक्रमण कर उसे जीत लिया दो कंबोडिया डैश माना जाता है कि प्रथम शताब्दी में कौनडिने नामक एक ब्राह्मण ने चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की इन्हीं के नाम पर कंबोडिया देश हुआ हिंद चीन ने मिलकर यहां यहाँ साम्राज्य की स्थापना की थी ये भी माना जाता है कि भारतीय राज्य कंबोज के उपनिवेश के रूप में कम्बोडिया की स्थापना हुई थी कम्बोडिया को पहले कम्पुचिया और उससे पहले कम्बोज के नाम ऐसी जाना जाता था ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है पहले ये हिंदू राष्ट्र था अब बौद्ध राष्ट्र है लगभग छह सात वर्षो तक भूनान ने इस प्रदेश में हिंदू संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करने में महत्वपूर्ण योग दिया तत्पश्चात इस क्षेत्र में कमजा कम्बोज का महान राज्य स्थापित हुआ तीन व्यतनाम डैश व्यतनाम का पुराना नाम चंपा था दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था यहाँ के चम लोगों ने भारतीय धर्म भाषा सभ्यता ग्रहण की थी एक साल पच्चीस में चंपा के महान हिंदू राज्य का अंत हुआ चार मलेशिया डैश प्रथम शताब्दी में साहसी भारतीयों ने मलेशिया पहुँच कर वहाँ के निवासियों को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित करवाया कालांतर में मलेशिया में वैष्णो तथा बौद्ध धर्म का प्रचलन हो गया उन्नीस में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो ये संप्रभुता संपन्न राज्य बना पांच इंडोनेशिया डैश इंडोनेशिया भी किसी समय में भारत का एक संपन्न राज्य था आज इंडोनेशिया में बाली द्वीप को छोड़कर शेष सभी द्वीपों पर मुसलमान बहु संख्यक है फिर भी यहाँ के लोग हिंदू धर्म एवं हिंदू देवी देवताओं ऐसी जुड़े हुए हैं एवं हिंदू संस्कृति का निर्वहन कर रहे है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जाने वाले यात्रियों के लिए उत्तम पश्चिम तट आरोप स्थित शहर के बीचों बीच भव्य निर्मित अनेक घोरों से खींचने वाले रथ पर श्रीमान कृष्ण अर्जुन की प्रतिमा सर्वाधिक आकर्षित करने वाली है इस शहर में जगह जगह हाँ आपको हिंदू स्थपति कला का दर्शन होता रहेगा वहीं इंडोनेशिया में पांच बड़े बड़े हिंदू मंदिर भी हैं, भारत के भगवान राम और अन्य कई देवताओं की मूर्तियाँ या मंदिर आपको सहज ही मिल जाएंगे जो कि इंडोनेशिया को भारत की संस्कृति से कहीं न कहीं जोड़ने का कार्य करते हैं साथ फिलीपीन फिलीपीन समय किसी समय भारतीय संस्कृति का पूर्ण प्रभाव था आरोप पंद्रहवीं शताब्दी में मुसलमानों ने आक्रमण कर वहां आधिपत्य जमा लिया आज भी फिलीपीन समय कुछ हिंदू रीति रिवाज प्रचलित हैं आठ अफगानिस्तान डैश अफगानिस्तान तीन साल पचास तक भारत का एक अंग था सातवी शताब्दी में इस्लाम के आगमन के बाद अफगानिस्तान धीरे धीरे राजनीतिक और बाद में सांस्कृतिक रूप ऐसी भारत ऐसी अलग हो गया नौ नेपाल डैश नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू देश है जिसका एकीकरण गोरखा राजा ने एक हजार सात में किया था पूर्व में ये प्राय भारतीय राज्यों का ही अंग रहा 10 भूटान डैश प्राचीन काल में भूटान भद्रदेश के नाम से जाना जाता था 8 अगस्त उन्नीस साल उनचास में भारत भूटान संधि हुई जिससे स्वतंत्र प्रभुता संपन्न भूटान की पहचान बनी ग्यारह तिब्बत डैश तिब्बत का उल्लेख हमारे ग्रंथों में प्रविष्ट के नाम से आता है यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार चौथी शताब्दी में शुरू हुआ तिब्बत प्राचीन भारत के सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र में भारतीय कांग्रेसी नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण चीन ने उन्नीस साल सत्तावन में तिब्बत पर कब्जा कर लिया बारह श्रीलंका ड्रीलंका का प्राचीन नाम ताम्रपर्णी था श्रीलंका भारत का प्रमुख एक हजार पाँच साल पाँच में पुर्तगाली 1006 हजार साल छह में डच और 1007 हजार साल पचानवे में अंग्रेजों ने लंका पर अधिकार किया उन्नीस में अंग्रेजों ने लंका को भारत ऐसी अलग कर दिया तेरह म्यांमार बर्मा डैश अलाकान की अनुश्रुतियों के अनुसार यहां का प्रथम राजा वाराणसी का एक राजकुमार था एक हजार में अंग्रेजों का बर्मा पर अधिकार हो गया 1937 में भारत से इसे अलग कर दिया गया 14 पाकिस्तान डैश पंद्रह अगस्त 1947 के पहले पाकिस्तान भारत का एक अंग था हालांकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान में बहुत से हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए हैं जो बचे भी हैं उनकी हालत बहुत ही जर्जर है बांग्लादेश एश बांग्लादेश भी 15 अगस्त उन्नीस के पहले भारत का था। देश विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान के रूप में ये भारत से अलग हो गया उन्नीस में ये पाकिस्तान से भी अलग हो गया इसके अलावा भारतीय संस्कृति चीन जापान मंगोलिया लाओस हो अनगको अनगान मकाउ सिंगापुर दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया सहित विश्व के अनेकों देशों में फैली हुई थी बौद्ध धर्म विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म का जन्म सा पूर्व छठी शताब्दी में भारत में हुआ था विजानी ये वो वर्ष वोवरहिस्म शास व्रतान ये ऋग्वेद का मंत्र एक पाँच एक आठ है तथा शुद्ध अवतार का प्रमाण है की आर्य नाम धार्मिक विद्वान आप पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यो अर्थात डाको दुष्टा अधार्मिक और अविद्वान है तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात अन्य है जब विद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते और देवासुर संग्राम में आर्यावर्ती अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यो मलित छो का जो युद्ध हुआ था उसमें देवर्थात आर्यो की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे अर्जुन व दशरथ के काल अलग अलग होने से ये भी संभावना लगती है की ये संग्राम अनेक बार हुआ इससे यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व आ दक्षिण नरित पश्चिम वायव्य उत्तर ईशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेश स्थानियों आरोप विदेश असुर लड़ने को चढ़ाई करते थे तब तब यहाँ की राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते और जो श्रीमान रामचंद्र जी ऐसी दक्षिण में युद्ध हुआ है उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है किंतु उसको राम रावण व आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं किसी संस्कृत ग्रंथ में वाइट इतिहास में नहीं लिखा है कि आर्य लोग ईरान ऐसी आए और वहाँ के जंगलियों को लड़कर विजय पके निकाल के इस देश के राजा हुए पुनः का पक्षपात ऐसी पूर्ण लेख मानन कैसे हो सकता है अर्थात नहीं हो सकता महर्षि दयानंद ने अपने वचनों में सृष्टि की आदि में मनुष्य की उत्पत्ति के स्थान को तिब्बत बताया है अन्य प्राचीन प्रमाणों से भी यही स्थान सिद्ध होता है इसके लिए विख्यात विद्वान स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी की पुस्तक आर्यों का आदिदेश और उनकी सभ्यता पठन यह है महर्षि दयानंद जी ने अंग्रेजों की इस मिथ्या मान्यता का भी सब प्रमाण प्रतिवाद कर दिया है कि आर्य इस आर्यावर्त के मूल निवासी नहीं हैं उनके अनुसार आर्य किसी अन्य देश में आकर यहाँ आर्यावर्त भारत में नहीं बसे अपितु सृष्टि के आदि में जब पूरा भूलोक व पृथ्वी खाली पड़ी थी तिब्बत ऐसी सीधे यहाँ आकर बसे व इसको उन्होंने ही बसाया था अंग्रेजों ने जो आर्यो के ईरान व किसी देश ऐसी आने की मान्यता प्रचलित थी उसके पीछे उनका निजी स्वार्थ तथा वे ये प्रचारित करना चाहते थे कि जिस प्रकार हम है विदेशी हैं उसी प्रकार से वर्ण व आश्रम धर्म व्यवस्था को मानने वाले आर्य भी हैं महर्षि दयानंद का अंग्रेजों की इस स्वार्थपूर्ण मान्यता का सब प्रमाण खंडन उनकी ऐतिहासिक तथ्यों आरोप सूक्ष्मत्मक दृष्टि व दूरदर्शनता सहित देश हितैषी होने का प्रमाण है हम आशा करते हैं की लेख के पाठक महर्षि दयानंद के दोनों ही निष्कर्षों से सहमत होंगे आवश्यकता इस बात की है कि महर्षि दयानंद की मान्यता का दिन दिन घोष से प्रचार व प्रसार हो और भारत सरकार इस तत्कियात्मक मान्यता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर न्याय करे मनोज पांडे